इच्छा ज्ञान क्या है धर्म बुद्धि क्या का ही तो एक अवस्था विशेष क्या है इच्छा जैसे इच्छा। बुद्धि का क्या हो, हो गया तो अब देखना जैसे कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का आश्रय है वैसे ही परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान के आश्रय है ना जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का आश्रय है वैसे ही परमात्मा ज्ञान के आश्रय है और ज्ञान स्वरूप तो है इतना है कि आत्मा अणु है और परमात्मा विभू ब ठीक है उनका स्वरूप तो अणु है उनका विभु है।, है और जीव का धर्मभूत ज्ञान अनादि कर्म रूप अज्ञान से संसार अवस्था में बद्धावस्था में भी हो जाता है समुचित हो जाता है, है? और परमात्मा का धर्मभूत ज्ञान कभी भी संकोच को प्राप्त नहीं होता है कभी भी संकुचित नहीं होता है क्योंकि उनका कोई कर्म रूप अज्ञान उनका कोई कर्म ही नहीं ठीक है समझ में तो आत्मा अड़ु है परमात्मा भी हुए पर इतना है कि दोनों ज्ञान के आश्रय है और दोनों कहते हैं ज्ञान के यहाँ भी देखना ईश्वर की इच्छा के अधीन सभी व्यापार वाला होना व्यापार का प्रवृत्ति व्यापार का क्या है प्रवृत्ति आत्मा जिन प्रवृत्तियों को करती है प्रवृत्ति मन से वाणी से और देह से तीन प्रकार से होती है न प्रवृत्तियाँ तो मतलब जितनी भी प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं प्रवृत्तियों का क्या निकल लो सहकार निकल लेना है न तो जितने प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं किसकी आत्मा की तो वो आत्मा की प्रवृतियाँ ईश्वर इच्छा के बिना हो सकती है ईश्वर इच्छा के बिना नहीं हो सकती है तो आत्मा की प्रवृतियाँ किसके अधीन है ईश्वर ईश्वर की अधीन कह लो या ईश्वर की इच्छा के अधीन बातें के लिए है ना सभी प्रवृतियाँ हैं ईश्वर की अधीन कह लो अथवा ईश्वर की इच्छा के अधीन कह लो आत्मा के सभी प्रवृत्तियाँ तो ईश्वर बुद्धि अधीन का हुआ ईश्वर की इच्छा के अधीन ईश्वर की इच्छा के अधीन सभी व्यापार वाला ईश्वर की इच्छा के अधीन सभी व्यापार किसके तो ईश्वर की इच्छा सभी व्यापार वाला कौन होगा तो ईश्वर इच्छा व्यापार हो गया तो ईश्वर इच्छा स्वर्व व्यापार हो गया। इच्छा व्यापार तो किसका हो जाएगा बात ही बनिए बुद्धि का ज्ञान है ईश्वर की इच्छा की अधीन क्या है सभी व्यापार व्यापार का क्या है या कार्य तो ईश्वर की, आ, की, की इस इच्छा के अधीन सभी कार्य वाला कौन है आत्मा हाँ ईश्वर की इच्छा के अधीन आत्मा के सभी कार्य हैं इसलिए ईश्वर इच्छा के अधीन सभी कार्य वाला हो जाएगा आत्मा तो सर्व ईश्वर ईश्वर बुद्धि अधीन व्यापार व हो गया आत्मा तो ईश्वर बुद्धि अधीन स्वर् व्यापार वत तो किसका होगा तो ये आत्मा का हो जाएगा नियम्य नियम है न अच्छा अब ध्यान देना तो अब इसको थोड़ा समझो कि नियामत तो किसका हुआ और नियामित जिसका होगा उसे क्या कहेंगे नियमित है ना तो नियमित तो है आत्मा का तो नियम कौन होता है अब यहाँ देखना ईश्वर बुद्धि अधीन सर्व व्यापार वत कौन है सर्व व्यापार वत है आत्मा मतलब नियम ईश्वर बुद्धि अधीन सर्व व्यापार वत नियम है मतलब आत्मा है उसका क्या होगा ईश्वर अब यह है कई बार बोला हूँ आत्मतिष्ठन जो आत्मा में रहता है आत्मा के अंदर है आत्मा जिसको नहीं जानती है जो आत्मा के अंदर रहकर उसका नियमन करता है आत्मा के अंदर रहकर के उसका नियमन करता है मतलब उसका संचालन करता रहता है उसकी सभी प्रवृत्ति निकतियों को संचालित करता रहता है परमात्मा ऐसा है तो ये सभी व्यापार मतलब सभी प्रवृत्ति, अच्छा और व्यापार नियमित नियम में आया जिसको नियंत्रण कहते है ना नियंत्रण के लिए शब्द हो सकता है आपका ये शब्द है नियमन सब जानते है ना तो नियमन करेगा क्या हो जाएगा नियंत्रण नियंत्रण हाँ नियम हो जाएगा नियंत्रित नियंत्रित अथवा शासित नियंत्रित अथवा हो जाएगा अब देखता हूँ कुछ और बता दू आपको पूछता हूँ कुछ लिखा छत्तीस मन से वाणी और दे से कुछ न कुछ प्रवृत्तियाँ करता रह गया है तो ये सभी प्रवृत्तियाँ ईश्वर की, की, तो की इच्छा के बिना हो सकती है ठीक है तो ईश्वर की इच्छा के अधीन व्यापार वाला मतलब प्रवृत्तियों वाला कौन हो गया होगा प्रवृत्ति मत आत्मा हो गई तो उसका प्रवृत्ति मत हो गया घट जाएगा लक्षण ये किसका लक्षण है बोलो नियामिका किसका जैसे गंधवत्व पृथ्वीत्वम तो पृथ्वीत्व का क्या है उसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर बुद्ध अधीन सर्व व्यापार नियम या नियामत्व का क्या थे नियामस्त हाँ ईश्वर बुद्धिधीन सर्व व्यापार वत्तम नियामस्त लक्षणम यह हो गया नियाम का लक्षण चलिए वहाँ पर जो था ना ईश्वर से और क्या था बारे में नियाम की बात धार्यम है धार्यम के साथ भी इस वृक्ष होगा तो आ जाएगा ईश्वर धार्यम ईश्वर के द्वारा हैं ध्यान देना जिस धार्य और धारक धार्य और धारक कहते हैं किसको अधिकरण को और धार्य किसे कहते हैं आश्रित को या आधे को है ना आधे अधिकरण आश्रय और आश्रित ठीक है तो जो धार्य वस्तु है उसका अर्थ होगा आधे अथवा धार्य का क्या अर्थ है आधे अथवा आश्रित धारक का क्या अर्थ है आश्रय अधिकरण आधार ठीक है तो परमात्मा धारक है धारक से मतलब सबको धारण करने वाले हैं सबको धारण करने वाले हैं आत्मा क्या है उनके द्वारा धार्म है बता सुन एक सेतुर की धरना ऐसा उपनिषद में आता है कि परमात्मा सबको धारण करने वाले सेतु है सेतु कहा गया परमात्मा को वो तो कैसे सेतु है सबको धारण करने वाले परमात्मा सबको धारण करते हैं ऐसा उपनिषद में आता है सेतु के समान धारण सेतु पुल को कहते हैं ना सेतु किसे कहते हैं पुल को तो वो सेतु तो हाँ। आगे देखेंगे परमात्मा तो सबको धारण करने वाले हैं आगे देखेंगे तो पाठ आपका धार्जत्वम का देखना धार्त्व नाम तथ स्वरूप संकल्प व्यतिरेक नियत स्वासता व्यतिरेकम यहाँ भी दोता चाहिए धैर्यत्वम नाम धार्यत्व किसे कहते हैं अथवा धार्यत्व लक्षण भी कर सकते हैं अब धार्यत्व नाम का है ना धारम नाम का धार्त्व लक्षण भी अब कर सकते हैं या धार्वत्व तो क्या है उसको बताते हैं तस्वरूप लेना परमात्मा स्वरूप तत्व रूप का क्या है परमात्मा स्वरूप अच्छा अब थोड़ा देखेंगे कि आश्रित की सत्ता आश्रित की सत्ता आश्रय की सत्ता भी अधीम होती है न दूसरी पुस्तक पुस्तिका आप यह तो आश्रय की सत्ता आश्रित की सत्ता के अधीन होती है है ना तो ये इसका ऐसा लगाना तस् रूप से क्या लेना परमात्मा स्वरूप तो आश्रय की सत्ता आश्रित की सत्ता के अधीन होता है आश्रित आश्रित की की आश्रय सत्ता होती है क्या आश्रय की सत्ता आश्रित आश्रित के होती, आश्रित होती होती है के स्वरूप स्वरूप का तो आश्रित ही हो गया आश्रित का स्वरूप जैसे परमात्मा स्वरूप कहते हैं तो परमात्मा ही होता है ना तो आश्रित की सत्ता आश्रय स्वरूप के अधीन होती है बात छोड़िए तो लगाइए और देखो और आश्रय की सत्ता आश्रित के स्वरूप के बिना होगी आश्रय की सत्ता आश्रित के स्वरूप के बिना, बिना होगी हो अब लगाइए तथ स्वरूप संकल्प वितरित है ना तो स्वरूप का क्या अर्थ होगा परमात्मा स्वरूप परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के संकल्प के अभाव से वितरित करते अभाव परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के संकल्प के अभाव होने पर नियत नियत अपनी सत्ता के अभाव वाला होना नियत का अर्थ है निश्चित रूप से नियत का क्या <फ़ीत> परमात्मा स्वरूप और परमात्मा के संकल्प का अभाव होने पर क्या परमात्मा स्वरूप और परमात्मा के संकल्प के बिना भी कह सकते हैं परमात्मा स्वरूप और परमात्मा के संकल्प के बिना नियत अपनी सत्ता के अभाव वाला होना अभी संकल्प को थोड़ा छोड़ो बिना संकल्प थे, लगा थे के लगा के देखना परमात्म स्वरूप के बिना परमात्म स्वरूप के बिना आत्मा की सत्ता होगी तो नियत कर रहे निश्चित रूप से तो परमात्म स्वरूप के बिना नियत क्या होगा आत्मा की सत्ता का अभाव लगाइए स्वरूप तत्स्वरूप मतलब परमात्मा के स्वरूप के बिना नियत क्या होगा स्वत्ता मतलब आत्मा की सत्ता का और स्व सत्ता का अर्थ है अपनी सत्ता वितरेक करते लेना है तो उसका अर्थ हो जाएगा परमात्मा के स्वरूप के बिना नियत अपनी सत्ता का अभाव स्वस्थ क्या लेना है तो परमात्मा के स्वरूप के बिना नियत हो जाएगा आत्मा की सत्ता का अभाव तो तो परमात्मा स्वरूप व्यतिक के नियत स्व सत्ता व्यतिरेक कौन हो जाएगी आत्मा परमात्मा के स्वरूप के बिना नियत अपनी सत्ता के अभाव वाला हो जाएगा आत्मा तो परमात्मा स्वरूप वितरित व्यति व्यतिरेक वत्व तो किसका हो जाएगा आत्मा का तो यही क्या है धार्मत्व है धार्य की सत्ता धारक की सत्ता ऐसी अधीन होती है धैर्य की सत्ता किसके अधिन होती है तो चाहे कह लेना की परमात्मा स्वरूप के बिना या परमात्मा स्वरूप के अभाव ऐसी नियत अपनी सत्ता के अभाव वाला होना अब देखना तो परमात्मा स्वरूपता भी सबको दाह करते हैं है? और देखना परमात्मा अपने संकल्प से भी सबको दाह करते हैं दोनों बातें हैं ना क्या परमात्मा स्वरूपता भी सबको दाह करते हैं और अपने संकल्प अच्छा से भी सबको दहण करते हैं बातें समझे और आत्मा सजा रहने वाली है ना आत्मा कैसी है सदा रहने वाली है तो किसमें रहेगी परमात्मा में परमात्मा रहेगी ना अब ध्यान देना कि आश्रित की सत्ता आश्रय की ये आश्रय की सत्ता आश्रित के सत्ता के बिना होती है नहीं होती है तो यहाँ पर ध्यान देना आश्रय कैसे लेना है कैसा जैसे अक इसमें आप वस्त्र को धारण किए हैं तो आश्रय कौन हो गया आश्रय तो खुद हो गया ना आश्रय हो गए आश्रित हो गया वस्त्र तो आप देखना तो यहाँ पर देखना वस्त्र को कभी अलग भी कर सकते हैं हाँ. ना तो यहाँ आश्रय की सत्ता आश्रित की सत्ता के अधीन हमेशा है आश्रय की सत्ता आश्रित की सत्ता के अधीन यहाँ नहीं है हाँ। ना हमेशा क्योंकि ये कैसा विशेषण है ये प्रत्यक्ष विशेषण है जो आश्रय अप्रत जो आश्रित पदार्थ सिद्ध होता है जो आश्रित पदार्थ अप्रत्यक्षित होता है अथवा कहे कि जो अपृथक जो आश्रित वस्तु अपृथक सिद्ध विशेषण होती है जो आश्रित वस्तु अपृक सिद्ध जो आश्रित वस्तु सिद्ध विशेषण होती है जो आश्रित वस्तु अपृक सिद्ध विशेषण होती है तो उसकी सत्ता आश्रय की सत्ता से अच्छी होती है या अपृतक सिद्ध विशेषण की सत्ता आश्रय स्वरूप के अभाव में तो आश्रित आश्रय की अभाव से क्या हो जाएगा आ, आश्रित की सत्ता का इतना समझ में आया तो जैसे आश्रित की सत्ता मैंने क्या बताया हाँ जैसे आश्रित की सत्ता या अप्रथक सिद्ध विशेषण की सत्ता आश्रय के लिए है या तो धैर्य की सत्ता धारक से वैसे ही धारक की सत्ता क्या है धारक के संकल्प के अधीन भी है धारक तो चेतन परमात्मा है ना? वो संकल्प भी करते हैं। तो उनके संकल्प के भी अधीन है अब इसको समझने तो क्या, क्या? चे, आदमाले आदमाले तो हैं? मतलब चेतन होने से अब जैसे देखना आकाश सब जगह है तो कह सकते हैं सब कुछ आकाश में है सब कुछ किसमें है आकाश में है लेकिन वो आकाश के संकल्प से नहीं है न आकाश सब जगह होने से आकाश अधिकरण बन जाता है जिसे काल सभी वस्तुए किसी न किसी काल में रहती है तो काल अधिकरण बन गया हुँ. तो काल स्वरूप में ही सब कुछ रहेगा हुँ. काल स्वरूप के बिना रहेगा हुँ. पर काल स्वरूप के संकल्प काल के संकल्प से रहेगा तो जिसे काल में सब कुछ है या काल स्वरूप में सब कुछ है पर उसके संकल्प से है क्या संकल्प से नहीं है न क्यूँकी वह अचेतन है तो आप ध्यान देना कि परमात्मा के संकल्प के बिना भी किसी की सत्ता रह सकती है नहीं रह सकती है तो लगाइए परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के संकल्प के अभाव से, किसके किसके अभाव ऐसी और परमात्मा के संकल्प के अभाव से नियत क्या है स्व सत्या बोल लो सत्ता का अभाव तो स्व सत्या कर तो आत्मा की सत्ता का अभाव तो स्व आत्मा की सत्ता के अभाव वाला कौन हो गया आत्मा, आत्मा। तो स्वरूप संकल्प वितरित नियत स्व सत्या बस आत्मा होगी तो तत्स्वरूप संकल्प वितरित नियत स्व सत्ता वितरित किसका हो जाएगा आत्मा का हो जाएगा आगे लगे बंक्ति आपको तो इसका अर्थ हो गया परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के संकल्प के बिना अथवा परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के संकल्प के अभाव से नियत अपनी सत्ता का अभाव वाला होना ये क्या है आत्मा का धार्यत्व तो है ये क्या है आत्मा का धार्यत्व तो है अच्छा जी बात है समझ में हाँ ए से टू ऐसा बृहद आता है यदि परमात्मा सबको धारण नहीं करते तो सब पदार्थ आपस में मिल जाते सब अलग अलग है ना नहीं। है पृथ्वी अलग है जल अलग है, है मिश्रण हो रहा है क्योंकि सबको वो धारण किए होंगे बड़े ढंग से जिसमें सबका मिश्रण नहीं हो रहा है सेतु अर्थ है वहां पर अमिश्रण करने वाले भी अर्थ है अमिश्रण करने वाले परमा अमिश्रण के हेतु परमात्मा तो आप ये देखेंगे तो परमात्मा क्या है चेतन और अचेतन सभी को धारण करते हैं चेतन और अचेतन सभी को धारण करते, करते हैं अब अब ध्यान देना चेतन किसमें चेतन आत्मा किसमें स्थित है किसमे स्थित है परमात्मा में। चेतन आत्मा किसमे स्थित है परमात्मा पर तो चेतन आत्मा को कौन धारण कर रहे हैं अच्छा और अच्छा, अचेतन को भी परमात्मा धारण करते हैं तो चेतन अचेतन सबको धारण करने वाले है परमात्मा अब सुनो जैसे की इस शरीर के अंदर एक आत्मा है ना तो इसमें धारक कौन, आत्मा आत्मा धार कौन हो गई आत्मा और धारक कौन हो आत्मा आत्मा गया शरीर माता धार्य हो गया शरीर और धारक कौन हो गई आत्मा हो गई अब ये जैसे कि मतलब चेतन और अचेतन सब किसके शरीर है सब किसके शरीर है परमात्मा परमात्मा के जैसे ये शरीर ये दृश्य शरीर एक आत्मा का शरीर है तो आत्मा इसका क्या बन रही धारक ये बन रहा है धार्म पर चेतन अचेतन सब कुछ किसके शरीर है परमात्मा के तो परमात्मा है धारक और चेतन अचेतन सभी क्या हो गए और इस समझने का प्रयास कीजिए पर समझने का प्रयास करिए कि ऐसा देखो कि परमात्मा आत्मा को साक्षात धारण करते हैं परमात्मा आत्मा को साक्षात धारण करते हैं साक्षात धारण करना और परम्परा धारण करना इसमें देखो परमात्मा आत्मा को साक्षात धारण करते हैं चेतन आत्मा को तो साक्षात धारण करते हैं और अचेतन को साक्षात धारण करते तथा परम्परिया भी धारण करते दोनों बातें हैं शरीर को धारण करने वाला कौन है तो परमात्मा आत्मा के द्वारा इस शरीर को धारण कर रहे हैं <त Cord follows> हो गया ना <त्रुण>। तो परमात्मा अचेतन को साक्षात भी धारण करते और चेतन के द्वारा भी धारण करते हैं दोनों बातें हो गई चेतन को साक्षात धारण करेंगे और चेतन को दोनों प्रकार से साक्षात भी और दोनों प्रकार से धारण करते हैं समझ लेना अब परमात्मा जो सबको धारण करते हैं और सब, और उनके द्वारा धार्य संपूर्ण जगत है तो आत्मा का धार्ज तो कैसा है स्वाभाविक आत्मा का धैर्य तो कैसा है था था. और परमात्मा का धारकत्व है स्वाभाविक बताए समझ में बात समझ में और जो आत्मा का धारकत्व तो है शरीर के प्रति वो स्वाभाविक नहीं है वो कर्म उपाधि के कारण है कर्म रूप स्वाभाविक रूप से इस शरीर का धारक है आपने नहीं और ये शरीर स्वाभाविक रूप से धार्य है आत्मा का तो कैसा है इसलिए कर्म रूप उपाधि के कारण ये क्या है धार्य बना हुआ है कर्म रूपवाधि शरीर का धार्यत्व तो है और आत्मा का धारक आधारकत्व और परमात्मा का धारक तो सबके प्रति स्वास्थ्य स्वाभाविक है इतनी बात में अच्छा। तो उसी प्रकार से नियामित्व में और नियामकत्व में भी समझ लेना कि परमात्मा का सबके प्रति नियामकत्व स्वाभाविक है और आत्मा का नियामित्व भी कैसा है तो आत्मा परमात्मा के द्वारा नियाम्य है ना वो नियामित्व कैसा है स्वाभाविक है इतनी बात आई समझ में ठीक है और देखना कि आत्मा अपने शरीर का नियामक है हाँ। और शरीर आत्मा के द्वारा नियम में है तो ये जो आत्मा का शरीर के प्रति नियामकत्व ये किस कारण होगा कर्म करुण। हाँ तो कर्म रूप ज्ञान उपाधि है और शरीर का जो नियामित्व तो है आत्मा के प्रति वो स्वाभाविक है वो भी कर्म कर्मरूप तो और परमात्मा सब का सबके प्रति तो नियामकत्व स्वाभाविक है और सब का परमात्मा के प्रति नियमित्व तो भी स्वाभाविक है इतनी बात है। और अब आप समझ लेना ठीक है धार्यत्व नाम हो गया अब वहां पर क्या था ईश्वर से नियाम्यम धार्यम और शेष भूतम चेष भूतम का होता है शेष भूतम को क्या है हाँ अच्छा वहाँ शब्द कैसा नियम है ना इसने शेष भूतम लगा दिया शेष शब्द होता है आगे ध्यान देना शेषत्वम नाम शेष क्या है उसको समझाते हैं चंदन कुसुम ताम्बूल आदि वक्त तत् यथेष दिन योग इसको समझिए शेषत्वम नाम मतलब शेषस्त लक्षणम शेष का लक्षण क्या है यथेष्ट यथेष्ट मतलब करते इच्छा इच्छा के योग्य होना योग्य, इच्छा इच्छानुसार उपयोग के योग्य क्या इच्छा इच्छानुसार उपयोग के योग्य इच्छा इच्छानुसार जिस वस्तु का उपयोग किया जाएगा वो क्या होगी हाँ इच्छानुसार विनियोगा अर्घ होगी इच्छा इच्छानुसार उपयोग आर्य होगी इच्छा अनुसार उपयोग के योग्य होगी बताइए दिन योगा आर्य का क्या है इच्छा उपयोग उपयोग करने के लिए योग के इच्छानुसार उपयोग के योग के लिए अर्थ है इसका तथ्य का अर्थ हुआ आत्मना तथ्य का क्या अर्थ हुआ की आत्मा का नहीं अब एक मिनट आत्मा का आत्मा का शेषक तो क्या है यदेश्ट अब सुनिए कैसे चंदन कुसुम और ताम्बुल आदि के समान ऐसा होगा तो इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य होना आत्मा का तो है तस्वीर शेषक है इच्छा इच्छानुसार उपयोग के योग्य होना किसका शेषत्व है आत्मा शेष है ना और एक दृष्टांत बीच में दिया है चंदन कुसुम तांबूल आदि के समान चंदन कुसुम और तांबूल आदि के इच्छा इच्छानुसार उपयोग के योग्य होना आत्मा का शेषत्व है चंदन कुसुम तथा तांबूल आदि के समान अब ध्यान लेना कि जैसे चंदन है तो चंदन का आप इच्छानुसार उपयोग कर सकते है नहीं? नहीं. उसमें चंदन की अपनी कोई इच्छा रहती है नहीं? हैं, हम सिर में लगाए जाए मस्तक में लगाए जाए मुंह में लगाए जाए किस तरह हमको प्रयोग करना है चंदन की कोई इच्छा होती है है तो इच्छा अनुसार चंदन को उपयोग किया जा सकता है ना तो यथेष्ट विनियोगा अर्य को हुआ तो यथेष्ट विनियोगा अर्य तो किसका है कुसुम पुष्प तो पुष्प को आप चाहे सिर में धारण करें गले में धारण करें कहीं फेकें कुछ करें तो वो पुष्प भी कैसा है यथेषगा वो कैसा तो यथेषगा चंदन है उसमें चंदन की अपनी उगा रहे हैं तो ये श्रेष्ठ विनियोगा तो, तो, तो किसका हो जाएगा इस समझ में और तो अब ये आइए तामुल भी कैसा है ये श्रेष्ठा रहे है का भी जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं तो ये हो तांबूल उसकी तांबूल में पान खाते हैं ना और तांबूल आदि आदि से क्या ले लेंगे वस्त्रम।, वस्त्रम।, ले वस्त्रम तो यथेष्ठ विनियोार कौन हो जाएगा चंदन कुसुम और वस्त्र चंदन कुसुम आ जाओ ताम्बुल और ताम्द� वस्त्र तो ये ध्यान देना तो यथेष्ट होने के कारण चंदन कुसुम और ताम्बुल क्या हो गए शेष बता ही समझ में तो चंदन कुसुम और ताम्बुल आदि के समान ये अरे यथेष्ट अर् यथेष योग्य होना क्या है शेष है तो आत्मा की ध्यान देना कि भगवान जैसे चाहे वैसे आत्मा का उपयोग कर सकते है परमात्मा जैसे चाहे वैसे आत्मा का उपयोग कर सकते है ठीक है तो ये यथेष विनियोगा कौन हो गए आत्मा तो यथेष विनियो आदि है तो किसका हो जाएगा नहीं? नहीं। अब उसमें यदि अपने कोई संकल्प उठते हैं अपनी कोई इच्छाएं होती हैं कि हम भगवान के अधीन हैं कि दूसरे के अधीन हैं तो ये कर्म खड़ी हुई अज्ञान खड़ा हुआ है, है स्वाभाविक रूप से क्या यह भगवान का शेष है।, है चलो एक बार शुरू से किए देते है कल नहीं तो रहेंगे आगे तो रह देते हैं बात एक है ना शब्द ज्ञान ज्ञान है उसने ज्ञान उसका, उसका का अपना बोध हो धर्म का बोध होकर धार्मिक प्रेमता का भी बोध होता है। तो ज्ञान धारा धर्म वाला आत्मा भी का भी ज्ञान बदल जाएंगे इस लेकिन वो पूरा पूरा नहीं कर सकती है इसी वस्तु अधिक योग्योध करायेगा मतलब ज्ञान धन से विशिष्ट आत्मा अच्छा तो ये शुकला का वर्णन बोधल नहीं